नमस्कार मैं अर्चना आज आपके लिए लेकर आई हूँ संजय अनेजा जी के ब्लॉग मौसम कौन कुटिल खल से उनकी एक पोस्ट शीर्षक है कोई चेहरा भूला सा उसने घड़ी देखी साढ़े छः बजे थे अभी खूब आराम से भी चले तो छः पचास वाली मेट्रो तो मिल ही जाएगी चालीस मिनट का रास्ता इस स्टेशन से उसके स्टेशन दस मिनट आगे पैदल यानी पौने आठ बजते न बजते घर पहुंच जाएगा फिर छिन जाएगा अकेलापन उसका। वो मेट्रो में चुपचाप आकर सीट पर बैठ गया वही रोज का रूटीन इंग्लिश के अखबार से को हिंदी के अखबार से वर्ग पहली ये हल करते करते रोज़ उसका स्टेशन आ जाता था और वो जहमत से बच जाता था लोगों से औपचारिकता निभाने से उसे बहुत अजीब लगते थे रोज़ रोज़ वही सवाल और वही जवाब बल्कि सवाल जवाब ही उसे अजीब लगते थे बहुत अजीब कुछ सवाल थे जिनके जवाब नहीं और कुछ ऐसे जवाब थे जिनका कोई सवाल हो ही नहीं सकता था आज की सूडों को पाँच स्टार्स वाली थी खासी मुश्किल लेकिन इसी में मज़ा आता है उसे मुश्किल काम करने में ही सो पूरी तन्मयता से लगा हुआ था कागजी सूडों को हल करने में एक्सक्यूज़ मी अंकल आपका नाम सुशांत है ना चौंक कर उसने चेहरा अखबार से ऊपर उठाया तो एक आठ नौ साल की लड़की अपनी आँखों में एक मासूम सवाल लिए खड़ी थी बच्ची के चेहरे पर नज़रें जम ही गई थी जैसे उसकी कहाँ देखे हैं ऐसे नए नक्श इतने करीब से कहाँ शायद जब भी आईना देखा हो उसने ऐसा ही अक्स दिखता हो खुद पर गुस्सा भी आ रहा था उसे कि ऐसा भी क्या अनमनापन कि अपनी सूरत भी कभी अनजाने से लगती है उसे और आज इस बच्ची की शक्ल में अपनी सूरत ही तो नहीं दिख रही कहीं जब बच्ची ने दोबारा वही पूछा तो उसने आसपास बैठी सवारियों की तरफ देखा कौन है इस खूबसूरत बच्ची के साथ उसे लगा जैसे एक जुड़ी आँखें उसके चेहरे पर नज़र जमाए हैं सामने वाली सीट पर उसकी नजर गई तो फिर वहाँ से हटी नहीं वही दिलफरीब चेहरा वही सितमगर आँखें और चेहरे पर पसरा वही तिलिस में सोनापन जो ख़ामोश आवाज़ें लगाकर उसे खींचता रहा था अपनी ओर नौ साल के समय ने उसके अपने चेहरे का भूगोल बेशक बदल दिया था लेकिन शायद उस दिलिस्म में घुसने की हिम्मत वक्त भी नहीं कर सका था अब की बार बच्ची ने मानो उसे झकझोरते हुए फिर पूछा अंकल बताइए ना, आपका नाम सुशांत ही है ना मम्मी ने पूछा है वो जैसे नीम बेहोशी की हालत में था बेटा मम्मी को कह देना कि सुशांत को खोए हुए नौ साल बीत चुके हैं मुझे भी उसकी तलाश है लेकिन वो शायद अब नहीं मिलेगा बाहर देखा तो उसके स्टेशन से पहला स्टेशन आ गया था घर की दूरी यहाँ से तीन किलोमीटर थी गनीमत है कि रास्ता ज़्यादा रोशन ज़्यादा चलता हुआ नहीं था एक झटके से सीट छोड़ दी थी उसने गाड़ी रुकने से पहले वो पलटा बच्ची के माथे को चूमा और उसके सर पर हाथ फिरा भगवान से शायद सब खुशियाँ उस बच्ची के लिए मांगी और बाहर निकल गया सर्दियों की पहली बारिश लोग रुकने का इंतज़ार कर रहे थे और वो स्टेशन से बाहर निकल आया कितना डरते हैं लोग भीगने से बीमार होने से जैसे भीगने से बचना ही ज़िंदगी का सबसे बड़ा काम हो बीच बीच में बालों में हाथ फेर रहा था और ऊपर बादलों को देख रहा था बहुत हसरत से कि कहीं रास्ता तय करने से पहले उनका पानी ख़त्म न हो जाए घर में घुसा तो माँ उसे देखकर चौंक गई क्यों भीगा सर्दी में घर ही तो आना था तो बारिश रुकने का इंतज़ार कर लेता और तेरी आंखें कैसे लाल हो रही है जैसे रोकर हटा हो अभी वो हंस रहा था मैं मैं और रोया हूँ क्या माँ तुम भी बस आंख में कुछ गिर गया है शायद और फिर से हंस दिया था वो हमेशा की तरह वादा भी आखिर कोई चीज़ होता है रेडियो पर गीत बज रहा था सदा मुस्कुराता हूं गीत गाता हूं मैं गुनगुनाता हूँ मैं मैंने हंसने का वादा किया था कभी इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूं मैं I'm the one who needs you.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 से मेरे मन का ये दर्पण गा है निखर साफ है अब ये दर्पन दिखाता हूँ मैं मुस्कुराता हूँ मैं गीत गाता हूँ मैं गुनगुनाता हूँ मैं मैंने हंसले का वादा किया था कभी इसलिए अब सदा मुस्कुराता